भा ये लक्षण दिया इस लक्षण के ऊपर विचार चल रहा था अभ्यास स्मृति रूप होता है स्मृति ही रूप है जिसका ऐसा स्वरूप है उसका तो स्मृति रूप से यहाँ टीकाकार ने कल सूक्ष्म विचार करते हुए दोनों को अलग किया स्मृति और उससे होने वाले प्रत्यविज्ञा और अध्यास कि स्मृति रूप कहने से स्मृति का विषय होता है किंतु स्मृति नहीं है और अवभास कहने से दिखाई पड़ता भी है कि स्मृति में दिखाई नहीं पड़ता है यहां दिखाई पड़ता है ये भी कारण बताया और अध्यास होने के लिए दोष संस्कार संप्रयोग ये तीन हेतु है दोष भी होना चाहिए और संस्कार पूर्व संस्कार भी होना चाहिए और संप्रयोग व्यवहारिक भी होना चाहिए दोष से तीन प्रकार का दोष लिया दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष। ये सब होने से ही परत्र पूर्वदृष्टावभा हो सकता अन्यथा नहीं हो सकता ये सब विचार किया आगे सीका में कहा <coughs> ये स्मृति रूपा का लेके विचार चल रहे हैं स्मरियमाण से रूपमिव रूपम स्मृति रूप, रूप जो स्मरण किया जाता है उसका जैसा स्वरूप ये रज्जु सर्पादी का होता है इसलिए स्मृति रूप है न तो स्मरियत एवं केवल स्मरण करता ही है ऐसी बात नहीं किंतु स्पष्टम पूर्व अवस्थितत्व भाना स्पष्ट रूप से सामने दिखाई पड़ता है ऐसा प्रदीप होता है कि जब आप सर्प को देखते हैं तो सामने दिखाई पड़ता है ऐसा ही दिखता कि स्पष्ट रूप से पूर्व अवस्थितत्व भाना ज्ञान पक्षे स्मरण स्मृति ही यहां दो प्रकार का अध्यास होगा अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास तो ज्ञान पक्षे स्मरणम स्मृति ही ऐसा कहा कि ज्ञान पक्ष में ले, लेते समय स्मरण को स्मृति समझना मन स्मरण होना स्मृति है वो स्मृति का होगा यहां भाव में तीन विधान ये भावे तीन विधान स्त्रियां तीन सूत्र के बारे में विचार करते हुए कहा भाव में है इसका विधान भाव मान प्रिया मात्र स्मृदे रूपमिव रूपम अस्त स्मृति हाँ। ये उपमान समास किया कर्मधारय में उपमानी सामान्य वचने ही इस सूत्र से उपमान के साथ मिलाके जब कर्मधारय समास होता है विशेषण विशेष भाव से तब उसको उपमान कर्मधारय कहते हैं यहां स्मृदे रूपमिव ये रूप जैसा रूप ऐसा इसका है न स्मृति रेवा किंतु ये स्मृति ही है ऐसी बात नहीं स्मृति से कुछ विलक्षणता भी है यदि स्मृति ही होती तो वस्तु सामने उपस्थित नहीं होती वस्तु सामने उपस्थित दिख रही है इसका यह अर्थ है कि ये स्मृति रूप नहीं है पूर्व अनुभूत तथा भान ये जो स्मृति रूप ही नहीं है क्योंकि पूर्व अनुभव का ऐसा भान होता है जैसा पूर्व अनुभव हुआ है उसको दोबारा आप अनुभव कर रहे ये स्मृति का लक्षण होता है स्मृति रूपदा दोषत्र स्मृति आदि रूपदा आने पर यहां दोषत्रय उत्थान भी होता है, ये दोनों में अंतर है स्मृति होने से केवल पूर्वानुभव का वैसा भान होता है उतना ऐसा तो यहां नहीं हो रहा पूर्व अनुभव का भान हो रहा है ये नहीं पूर्व अनुभव का भान होते समय हमको याद आता है हमने पहले ऐसा देखा था ऐसे अनुभव होता है स्मृति में किंतु यहां ऐसा नहीं हो रहा पूर्व अनुभव का भान हो रहा है इतने मात्र नहीं है फिर क्या है स्मृति रूपदा में क्या अंदर स्मृति में स्मृति रूपदा में अंदर है रूपदा कहने पर दोषत्रि उत्थान ये दोषत्रयादि से उत्थान होता है दोषत्र से दोष संस्कार और संप्रयोग ये तीनों रहने से तब उस वो खड़ा होता है इसके कारण ये स्मृति नहीं स्मृति रूप है स्मृति का समान रूप रखता है किंतु स्मृति नहीं है क्योंकि स्मृति का ज्ञान स्पष्ट होता है कि हम अब इस समय उसको नहीं देख रहा है कि पहले हमने ऐसा अनुभव किया उसको हम अनुभव कर रहे यही भाग स्पष्ट रूप से होता है इसलिए स्मृति रूपता है वहां विषयत्वाद्वा अथवा उस प्रकार के ज्ञान का विषय होने से यानी दोषादित्रुक्त स्मृति रूपता विषय है जिसका ऐसा ज्ञान है तादृत धी वो ज्ञान भी कैसा है कि दोषत्रुक्त है तीन दोष और उसके साथ जो दो और बताया संस्कार और संप्रयोग इनके साथ युक्त तो होने से ऐसा ज्ञान भी हो रहा है मैंने सर्पाधिक ज्ञान जो होता है कि ये तीन रहता है ये प्रमाद्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमेय प्रमाद्र कृत दोष और संप्रयोग फिर संस्कार ये उसके साथ रहता है सब मिलके आता है इसके बिना नहीं होता आगे टीका में कहते हैं टिप्पणी हो गई तो शायद टिप्पणी हो गई छह नंबर हो गए अदृष्ट रजत्य रजत भ्रमा दृष्टे अब कहते हैं कि जिसको सीपी में रजद दिखाई पड़ता है वो कैसा देखता है कि पहले रजद को देखा हो अदृष्ट रजत जिन्होंने रजद को नहीं देखा न दृष्ट अदृष्ट अदृष्ट रजतम ये नदृष्ट रजत तस् अदृष्ट रजत पहले नए समाज के बाद में नये गर्भित बहुरी समाज जिसने पहले रजत को देखा नहीं ऐसे व्यक्ति हो उसको रजत भ्रम नहीं देखा गया उसका रजत भ्रम होता ही नहीं तस्कार अभावाच्य संस्कार द्वारा स्मृति रूपयोगी पूर्व दृष्टत्व अब उसका जब संस्कार का अभाव होने से पूर्व में देखा नहीं तो उसका संस्कार नहीं होता संस्कार के अभाव में संस्कार के द्वारा स्मृति उपयोगी पूर्व दृष्ट तो भी नहीं आएगा क्योंकि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही स्मृति की व्याख्या है स्मृति क्या है कि संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाली है अन्यथा नहीं होती है अब संस्कार हुआ नहीं पहले जो प्रत्यक्ष दर्शन आदि किया हो तब संस्कार हो और उसके बाद में स्मृति हो अब संस्कार नहीं हुआ और स्मृति भी नहीं है ऐसे में पूर्व दृष्टत्व नहीं दिखाई पड़ा स्मृति रूप उपयोगी पूर्व दृष्टत्व संस्कार द्वारा प्राप्त नहीं है इसलिए क्या हो रहा है जो व्यक्ति रजत को नहीं देखा जिसको रजत का स्मरण नहीं जिसका जिसको रजत का संस्कार नहीं उसको प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिए क्या है ये अनाज बन जाता है अव शरीर आदि के साथ अभिमान में इस प्रकार से अनादि क्योंकि पूर्व संस्कार से आया है तो जो नैसर्गिक व्यवहार नैसर्ग से आया तो पहले का मानना पड़ेगा वो रखा हुआ है उसको हमने बदला नहीं उसको ऊपर चिंतन विचार नहीं किया विवेक नहीं किया तो वो आकर के फिर काम करना शुरू करता है तद एवं परत्र परभाषा इत लक्षण इस प्रकार से परत्र अन्य परभा पराभास होना चाहिए परत्र का कल विशेषण दिया था परत्र कैसा होना चाहिए परमन क्या होना चाहिए कैसा होता? पर होता है पर मन ऐसा परत्र होना चाहिए कैसा कि जिसका विरोध होता विरोध होता हो ऐसा परत्र हो, होना चाहिए एक का दूसरे में होने मात्र से नहीं होता किंतु दोनों का विरोध होना चाहिए तो विरोध हो तो तब साम्यता ना रहे ये धर्म उसमें आ ही नहीं सकता ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसे रसी में सर्प आ ही नहीं सकता है इसी को परत्र से कहा गया वहाँ पार्थिवत्व घटत्व आदि के समान नहीं है अन्य में अन्य होने मात्र से नहीं होता है उसका विरोध भी होना चाहिए तब तो जाके वहाँ पर दृष्टान अवभाष अभ्यास होगा ये कहा इसलिए ये लक्षण में इसको भी ध्यान में रखना चाहिए पर वो अन्य विरुद्ध हो तो इस प्रकार से लक्षण हुआ परवभासा अन् में अवभास होना यह टीका कारण जो लक्षण दिया लक्षण इस प्रकार से लक्षण कहा अदुक्तरीत्या तेषमिति स्थित अन्य प्रकार के से उक्त रीति से माने जैसा आपको समझाया गया इसी रीति से तत्शेष मिधि स्थित वो लक्षण का शेष बनेगा ये जो आगे का लक्षण स्मृति रूपा इत्यादि है ना ये परत्र पर अवभाष ये जो मुख्य लक्षण है इसका शेष है माने उसका विशेषण रूप से है स्मृति रूपा परत्र पूर्वोदृष्ट अवभाष पूर्वोदृष्ट अवभाषे मुख्य लक्षण लेने परत्र उसका विशेषण बन जाएगा स्मृति रूप अभी उसका विशेषण बन जाएगा इसीलिए अन्य को इसके साथ शेष संबंध कर देना चाहिए ऐसा लक्षण सिद्ध होता है कहा अब जो है ये जो लक्षण कहा स्मृति स्मृति रूप परत्र पूर्व कि पहले देखा गया है उसका अवभाष हो रहा है ये कहा तो इसमें वादी विप्रतिपत्ति है कोई वादी कैसा मानता है कि सीपी में रजत देखना रज्जू में सर्प देखना सभी को होता है कोई भी वादी हो उसको होता है किंतु इसके लक्षण करने में अंदर है एक में दूसरे को देखता है किस प्रक्रिया से देखता है ऋषि में सर्प दिखाई पड़ता है दूसरे में दूसरे को देख रहा है शरीर में आत्मा दिखाई पड़ती है तो क्यों दिखाई पड़ता है इसकी प्रक्रिया क्या है अन्य को अन्य कैसे हम उपस्थित करते हैं और बिल्कुल वो है जैसा प्रदी हो रहा है वो एक बात विलक्षण बात है कि बाहर है ही नहीं किंतु है जैसा ही प्रदी दो के हम अनुभव करते हैं तो इसमें प्रक्रिया जाननी चाहिए क्यों ऐसा होता है इसलिए वादियों में विप्रतिपत्ति है सूक्ष्म विषय है तो उसको जानने की प्रक्रिया भी अलग अलग है अपने अपने सिद्धांत के अनुसार इसमें दो तीन वादियों का प्रक्रिया भाषिका दिखाएंगे और बाकी प्रक्रिया टीकाकार दिखाई तो उसके लिए अवतरण देते हैं टीका में देखिए के विषय में वादियों में विप्रदिपत्ति है विरुद्ध प्रतिपत्ति या विविध प्रतिपत्ति है उक्तम तलक्षण कथम इति ऐसे रहते समय आपने जो लक्षण दिया है परत्र पूर्व दृष्टास ये लक्षण कैसे बैठेगा ये लक्षण कैसे ठीक होगा क्योंकि विप्रतिपति रहने पर इसका विरुद्ध जब कहेंगे तो हमें संशय आएगा संशय उपस्थित होने पर लक्षण सही नहीं होता सभी लोग जिसको मानते हैं उस पर किसी को संशय नहीं होता वो सही बात हो गलत बात हो सभी मानना चाहिए किंतु कोई विरोध पूछता है तब हमें संशय होता है कोई बोलते सर्वम खलम ब्रह्म सभी नहीं मानता तो लोग पूछते हैं सब कुछ कैसा ब्रह्म हो होगा हाँ ये नहीं हो सकता माया का कार्य ये सब है वो बादा में है और ब्रह्म सबका मूल कारण है ये बोलने पर विश्वास नहीं होता तो विप्रतिपत्ति होती है विप्रतिपत्ति होने पर संशय होता है संशय होने पर आप कितना भी वेदांत सुनो फिर नहीं होता ये अध्यास मिटता नहीं अध्यास को मिटाने के लिए वो पक्का होना पड़ेगा जो ज्ञान है वो पक्का होना पड़ेगा जैसा अध्यास पक्का बैठा हुआ है उसको हिलाना है तो उससे भी पक्का जान चाहिए वो पक्का जान होने के लिए वैराग्य विवेक समाज संपत्ति सब चाहिए उसके बिना वो हिलेगा नहीं विवे, विवेक आदि साधन संपत्ति नहीं हो ना उसको विवेक वो हिलेगा नहीं जो पहले बैठा हुआ वैसे ही बैठेगा आगे करके उसको हिला नहीं सकते हिलाने के लिए ये सब चाहिए उसके बिना आप जितना भी नाटक करो नाटक कर रह जाता है बाद में वो अंदर की बात भुलेगी नहीं वो वैसे ही रहेगा हाँ इसीलिए वो आवश्यक हो तो विश्वास होना पड़ेगा विश्वास होने के लिए विपरीत बुद्धि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं होना चाहिए संशय नहीं होना चाहिए अप्रतिपत्ति नहीं होना चाहिए ये तीन नहीं होना चाहिए अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति और संशय ज्ञान ये नहीं हो तब जाकर विश्वास होता है विश्वास होने पर कुछ काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा इसलिए लोग दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं लोग कोई व्यक्ति अच्छा होने से उसको सही ज्ञान हो यह जरूरी नहीं है बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं उनको गलत ज्ञान भी होता है अच्छे मतलब लोगों के दृष्टि से अच्छे हैं किंतु शास्त्रीय दृष्टि से अच्छा नहीं शास्त्रीय दृष्टि से वो अच्छा है जो ये साधन को समझता है और अभ्यास को निवारण करता अहंकार आदि को हटाता है और ये समाधि सम्पत्ति से युक्त हो मतलब विवेकी हो वही अच्छा व्यक्ति होता है अन्यथा सबको अच्छा कहेंगे तो सब अच्छे ही है एक दृष्टि से तो आत्म दृष्टि से सब अच्छे हैं और नहीं तो अध्यात्म दृष्टि से देखा तो ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है इसीलिए विप्रतिपत्ति रहने से उसको हटाना आवश्यक है अथवा संशय रहने पर तुरंत उसको हटा देना चाहिए संशय रहा तो संशयात्मा विनश्यति धर्म के विषय में संशय रहता है तो उसका नाश होता है इसीलिए यहां विचार किया जाता है भाष्यकार स्वयं उपस्थित करा है कि अन्य अन्य वादी ऐसा मानते हैं किंतु आप उनके पीछे नहीं जाना वो ऐसा कहेंगे तो ये लक्षण गलत है ऐसा नहीं समझना क्योंकि कारण बताएं। आरोप्य देशादो विवादे भी लक्षण संवादा ये आरोप्य स्थान को लेकर के उसकी प्रक्रिया को लेकर के विवाद है कि सर्प का आरोप रज्जु में कैसा होता है क्यों होता है इसको लेके विवाद है लक्षण संभवा, ऐसा होने पर भी सामान्य लक्षण तो बैठ जाता है सर्वसम्मत जो लक्षण है वो बैठ जाता क्या है दूसरे को दूसरा देखना ये तो आगे कहेंगे सर्वथा भी तू अन्य अन्य न विभजयत जो अन्य को अन्य देख रहा है इतने अंश में तो सभीवादी एक मत है किंतु तो अन्य को अन्य कैसा देख रहा है उसमें अनेक ख्या है अनेक प्रतिभा बताएंगे क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत होता है विवादित सिद्धांत विमता ऐसा कहकर अनुमान में आता है ना? विवादित सिद्धांत और दूसरा एक सिद्धांत होता है सर्वतंत्र सिद्धांत जिसको न्यायशास्त्र में सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत जो लोग व्यवहार में होता है जो सामान्य जिसको सभी मानते सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्र अधिकृतो अर्थहा सर्वतंत्र सिद्धांत है ऐसा न्याय सूत्र है सर्वतंत्र में अविरुद्ध होता हुआ जो स्वीकार किया गया हो उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत हर एक बात में एक विवादित अंश भी रहता है एक सर्वतंत्र सिद्धांत अंश भी रहता है जैसे भूख होने पर भोजन करना चाहिए भूख का क्या उपाय है भोजन है औषधि क्या करना चाहिए यह सर्वतंत्र सिद्धांत है तो सभी मानता है भूख लगने से भोजन करना चाहिए अब क्या है कौन सा भोजन करना चाहिए इस पर विवाद है कोई बोलता है शाकाहारी होना चाहिए कोई बोलता है शाकाकार मांसाहार दोनों करना चाहिए अब विवाद है और उसमें भी कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना ये विवाद है तो दोनों है ना साथ में भोजन करना चाहिए ये सर्वतंत्र सिद्धांत है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए प्रक्रिया में अंदर है कोई एलोपैथी मेडिसिन वाले और कुछ बोलते आयुर्वेद वाले उनकी अपनी चाहिए है और फिर होम्योपैथी वाले उनके अपनी बोले एक ही बीमारी के लग लग लग अलग अलग दवाई होती अलग अलग उनका सिद्धांत है उस पर चलता है किंतु बीमारी ठीक होना चाहिए ये तो सभी मानता है इसी प्रकार यहां भी है एक को दूसरा देख रहा है इस पर कोई विवाद नहीं किंतु कैसा देख रहा है इस पर विवाद है अब आपकी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म करेंगे कि आपकी बुद्धि में ऐसे भाषागार बिठाना चाहते हैं कि हम जो सिद्धांत कह रहे हैं वो सही है उसमें जो मुख्य अंश है उसको आप पकड़ लेना बाकी विवाद में पड़ने पर संशय हो तो सिद्धांत भी जाता है सिद्धांत हिलना हिलने पर क्या है पुरुषार्थ से बाहर हो जाएगा फिर इधर उधर की बात सोचने लगेगा वो पुरुषार्थ क्षुद्ध हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा इसलिए भगवान ने हमसे आत्मा विदेश ऐसा तो सीधा नष्ट नहीं होता वो तो पुरुषार्थ पुरुषार्थवियोगी तो कर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि पुरुषार्थ पुरुषार्थवियोगी कर्म करने के लिए क्या चाहिए पहले ज्ञान चाहिए उस पर निश्चय चाहिए और निश्चय के ऊपर दृढ़ संकल्प चाहिए तब होता है दृढ़ संकल्प रहने पर फिर कोई हिला सकता अब वो हिल जाता है इसलिए इसको समझो ये कहा न्यायदस्त सब लक्ष्य युक्ति से देखने पर वो जो लक्ष्य है अध्यास उसमें अनिर्वच अनिर्वाच्यदा सिद्धे अनिर्वाच्यदा सिद्ध हो जाती है उसका निर्वजन नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति आ जाती है ये बोलेंगे कि वेदांत इसको अनिर्वजन ख्याति मानते हैं। पांच प्रकार की ख्याति है मूल रूप से और भी दो तीन ख्याति और भी हैं। वो सब बताएंगे सारे ख्याति के बारे में आत्मख्या ख्यादि, अख्यार था तथा अनिर्वचनीय ख्याेत ख्याति पंचकम ये पांच प्रकार की ख्याियां मुख्य है उसके बारे में विचार करेंगे अभी इसमें जो अनिर्वचनीय ख्याति है यही वेदांत के लिए कहा जाता है तो वेदांत में अनिर्वजनीय ख्याति है कि अन्य में अन्य दिखाई पड़ रहा है क्यों दिखाई पड़ रहा है इसको निर्वचन नहीं कर सकते ये सिद्ध करेंगे सर्वतंत्र सिद्धांतो अयम यदि विवक्षित्व तो सर्वतंत्र सिद्धांत है कि अन्य में अन्य दिखाई पड़ना यह सर्वतंत्र सिद्धांत है ऐसी विवक्षा करके वादि विवादान उपन्यन वादि विवादों को अनेक वादियों का जो विवाद है विरुद्धवाद है उसको उपन्यास करता हुआ उपन्यान उपन्यान क्या रूप है ये ये लृट का रूप है उपन्यास करने के लिए ये करता हुआ इसके हिसाब से आगे करने वाले हैं तो लिटस सत्वा एक सूत्र है सतवा ये लेफ्ट में जैसा सत होता है तऊ तो सत शानज होता है ऐसे ही लिट में भी सत शानज होता है ये लिट का शत्र है उप और नी है दो बसर्ग है है ना उसमें अष में ये रूप बनाया उपन्यास करता हुआ केशांचित अन्य ख्यावादी नाम आत्मख्यावादी नाम च अभिप्राय कुछ अन्यदाख्यादिवादी है और कुछ लोग आत्मख्यावादी है तो ये अन्यदाख्यावादी न्यायिक है आत्मख्यावादी विज्ञान क्षणिक विज्ञानवादी है ये आत्मख्या बोलते हैं अन्यदाख्यादि बोलते हैं ये सब पारिभाषिक शब्द है अब इसके ऊपर विचार करेंगे तम अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास भाषी में कहा तम अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास तम अध्यास उस अध्यास को कुछ लोग अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास ऐसा करते अन्य में अन्य का धर्म का अध्यास होना अब आपको ये सुनने से कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा क्यों पहले भी कहा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा दूसरे में दूसरा ज्ञान हो जाना पूर्व दृष्ट का अवभाष हो जाना ऐसा कहा ये भी यही कह रहे अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास अन्य में अन्य का धर्म आरोपित करना कोई बात हुई ना इसमें कोई अंदर है क्या बहुत अंदर है हा? इसमें अंदर है कि वो वहां क्या है अन्य धर्म अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास ऐसा नहीं कहा यहाँ अन्यत्र अन्य धर्म अभ्यास दूसरा परत्र पूर्व दृष्ट अभाष अभी इसका कैसे सूक्ष्म भेद है ये देखना है इसके लिए पहले हम ये ख्याो के बारे में जानेंगे कि ख्या क्या क्या होती है तभी तो अभी हमने कहा आत्मख्या तथा निर्वजनीय निर्वचनीय ख्याे ख्या पंचक पांच ख्या है आत्मख्या असख्यादी अख्यादी अन्यधि और अनचनीय ख्या इसमें एक और श्लोक इसके साथ है योगाचारा मध्यमिका तथा मीमांस का नैयायिका माइनश्च पंच ख्या क्रमा क्रम से कौन कौन किस ख्याति को कहते हैं ये श्लोक में कहता है कि योगाचारा माध्यमिका तथा मीमांस अपि योगाचार आत्मख्या को मानते और माध्यमिक अतख्यादि को मानते हैं मीमांसक अख्यादि को मानते और अन्यथा ख्या नयायिक मानते अनिर्वजनीय ख्या मायन मन वेदांति मानते इस प्रकार यथाक्रम उनका नाम भी ले लिया आगे और कुछ ख्याधि है रामानुचाचार्य आदि के सख्याधि इत्यादि अन्य ख्या भी है अब इसका क्या है एक बार समझ लेंगे पहले ख्या शब्द का क्या अर्थ है चक्षिंग धाधु ज्ञानार्थक होता है ख्या अवभाष प्रतिभास हो जाए, ख्याल आ गया बोलते हैं ना हिंदी में ख्याल आ गया वही ख्याल है ख्या को ख्याल बना दिया हिंदी में क्या है कुछ बदल देते हैं सब संस्कृत को ऐसा नहीं रखते वो तो जहां आगे पूछते कुछ बदल करके रखते हैं हाँ तो ख्या होना चाहिए तो उसको ख्याल बोल दिया अवभास ज्ञान है सामान्य रूप से तो अब यहां हम अवभास शब्द से या प्रतिभा शब्द से लेंगे पहले क्या है आत्मख्या आत्मख्या मैंने आत्मा शब्द का यहां अर्थ तो बुद्धि है विज्ञान यह आत्मा हमारी आत्मा नहीं क्योंकि ये कौन कह रहा है योगाधार विज्ञानवादी बौद्ध कह रहा है विज्ञानवादी बौद्ध के वहां विज्ञान ही आत्मा जो मन की वृत्तियां है क्षणिक विज्ञान उन्हीं को आत्मा मानते हैं, उसका पुंजी भी आत्मा है वो वहां निरंतर चलता रहता है तो संदिवि को आत्मा मानता तो आत्मा मानी यहां बुद्धि बुद्धि का विषय रूप से प्रतिभा हो जाना ये आत्मख्याति ये बोलते हैं बाहर कोई विषय है ही नहीं आप बाहर के विषय की बात कर रहे हैं गलत है बाहर विषय नहीं है जो मन के अंदर विषय है वही बाहर प्रतिभा होता है सब विषय खोपड़ी के अंदर है विचार के रूप में है बाहर कोई विषय नहीं मानते हो इसलिए क्षणिक विज्ञान नित्य क्षणिक विज्ञान ही है और कुछ नहीं है मतलब बाहर विषय है ही नहीं तो मन के अंदर जो विषय रहता है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है वही मन के अंदर सर्प है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं यही आत्मख्या केवल सर्प ही नहीं बाकी जो कुछ भी दिख रहा है सब वही है विज्ञान प्रगट होता है और कुछ नहीं जैसा स्वप्न में कहा से आता है विषय सारे मन से आता है मन प्रगट करता है वहां आप वो भोग करते हैं ऐसा ही यहां भी होता है इसी को कहते हैं आत्मख्याति हाँ तो क्या हुआ कि यह रजत है यह सर्प है इत्यादि जो बुद्धि है यही अन्य में अन्य दिखने की बात है और कुछ वहां अन्यथा था विज्ञान को ही मानते हैं यह आत्मख्याति वादी है। दूसरा है असतख्या असतख्यादि हाँ। मन शून्यवादी के मानना है माध्यमिक शून्यवादी असत तो ख्यादी का अर्थ क्या है असद रजदादे ख्यादि ही असतख्यादि जो है ही नहीं ऐसे जो असत रजदादी है इसकी प्रवीति होती जो है नहीं शून्य है ऐसा वहां दिखाई पड़ता है वहां सर्प भी नहीं मिलता है रजत भी नहीं मिलता है और उनकी दृष्टि से रजू भी नहीं मिलती रज्जु भी देखो तो वहां क्या है रजू है वो नहीं है वो रज्जु कुछ और चीज से बनी हुई है वो नहीं होता है सब दिखाई पड़ता है असत है ये शून्यवादी कहते और इसमें हमारे यहां बाजस्पति मिश्रा जी भी कुछ इस तरह के असख्यादि को बोलते हैं किंतु शून्यवाद से भेद है उनका कहना क्या है कि प्रसिद्ध एवं शुक्ति रजत अली का एवं संबंधो भाषे वो क्या कहते हैं कि वो भी असख्यादी बांधते हैं किंतु बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं बोलता पहले अन्यत्र प्रसिद्ध दो वस्तुओं का एक रजद है एक शुक्ति है ये अन्यत्र प्रसिद्ध है रजद में रजतत्व तो बैठा हुआ है और शुक्ति में वो शुक्ति का तो बैठा हुआ है दोनों अलग अलग रूप से प्रसिद्ध है अब दोनों का आपने एक विशेष स्थिति में मिला दिया मेल कर दिया इसलिए वो है ही नहीं वो जो मेल किया हुआ नहीं बना जैसे कि सिंघ है सिंघ होता है किसको बैल आदि को होता है बैल है है, सबको होता है तो सिंह तो है वहां और मनुष्य भी होता है मनुष्य होता है नहीं होता है। तो मनुष्य बुद्धि इधर है सिंह बुद्धि इधर है अब दोनों को आपने मिलाया तो क्या हो गया नरसिंघ हो गया मनुष्य का सिंह नहीं होता है मनुष्य का सिंह नहीं होता है तो मिला करके रख दिया ना तब क्या हो गया मनुष्य का सिंह क्या हुआ असद हो गया तो इसी प्रकार यहां भी ऐसा उनके कहना है अब जहां तक सही है वो विचार करेंगे अच्छा उसके बाद है अच्छाधिवादी अच्छाधिवादी मीमांसा नख्या अच्छाधि ये प्रतीदि जो आप कह रहे हैं ना प्रतीदि प्रतीदि जो आप कह रहे हैं आपको लग रहा है वो वहां नहीं है क्योंकि इदम रजतम इसमें जो इदम अंश है प्रत्यक्ष विषय हो रहा इदम अंश को छोड़ के और कोई चीज वहां नहीं है इसीलिए रजदांश वहां प्रकट ही नहीं है जो इदम रजतम करके जिसमें आप बोल रहा है ना यहां रजत इसमें है क्या वहां यह मात्र है वहां रजदांश वहां नहीं है इसीलिए इसकी ख्याति नहीं है उसका ज्ञान नहीं हो रहा फिर हुआ क्या है कि आदि सन्निकर्ष नहीं होने से रजद को हम नहीं मान सकते वहां तो रजद विधि क्या है उस स्मृति है वो अलग चीज है। रजद करके जो आपको हो रहा है वो अलग है वो कहीं अन्य तरह स्मृति में बैठा हुआ और यह, यहाँ क्या हो रहा है इदम अंश है और सन्निकर्ष चक्षु का सं किससे हुआ केवल इदम अंश से हुआ रजत से हुआ है क्या नहीं हुआ इधम अंश से हुआ इधम अंश से केवल इधम अंश ही वहां है रजदांश का संिकर्ष नहीं हुआ रजदांश स्मरण में है तो एक वहां है एक इधर है दोनों अलग अलग है आप जो है गलती से दोनों को मिला दिया इसीलिए रजत अंश का ख्यादि ही नहीं है आख्यादी का मतलब रजदांश का नहीं केवल इधम का ख्यादि है रजतांश है स्मृति में है तो स्मरण मन में है और सन्नीक है दोनों का आपने मिला दिया इतना ही किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ख्यादि नहीं हुई रजत ख्या नहीं हुई रजत का प्रतिभाष नहीं हुआ केवल इदम अंश का हो गया इसलिए उसको आख्यादि करते यह मीमांसकों की मान्यता है क्योंकि वो ऐसे कोई संबंध करके उसको अलग से प्रक्रिया नहीं बनाते हैं ये मीमांसा बोलते हैं इसी है? इसी को हाँ इसी को मानते चतुर्थ तो सूत्र में आएंगे इसके बारे में जा रहा है प्रसिद्ध है नयायिका ख्या अन्य से अन्य रूपे ना प्रती सामान्य रूप से अन्य जो है अन्य रूप से दिखता है इसमें अतस्मिन तदबुद्धि हो जाती है तो अन्य प्रकार से युक्त वस्तु में अन्य प्रकार यानी रजतत्व प्रकार वाला रजत है वहां किन्तु यहां क्या हो गया रजतत्व प्रकार का ज्ञान सुस्तु में हो रहा सुक्ति वस्तु में क्या रहेगी सुक्तित्व तो प्रकार तो रहेगा रजतत्व प्रकार तो नहीं रहता किन्तु रज रजतत्व प्रकार को सुक्तित्व तो प्रकार में मान लिया तो आतमी तदबुद्धि हो गया तदबुद्धि मैंने रजतत्व प्रकार बुद्धि और कहा हुआ रजदत्व अभावी सुक्तौ रजतत्व तो अभाव वाले शुक्ति में रजदत्व प्रकारक ज्ञान हो गया तो प्रकारक ज्ञान रजदत्व तो ही है किंतु कहां हुआ अधिष्ठान कहाँ है वो शुक्ति है इसीलिए अन्य अन्य प्रकारक ज्ञान हो जाना ये अन्य दाख्यादि प्रसिद्ध है मैं न्यायिक होंगे ठीक है अब उसके लिए वो क्या बोलते हैं वहां जैसा आपने बोला दोष अनेक प्रकार के दोष है इंद्रिय दोष प्रमात्र दोष और देश काल आदि की दोष इत्यादि बहुत सारे दोष रहते हैं दोष रहने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है अब पांचवा है अनिर्वजनीय ख्या ये अनिर्वजनीय ख्या क्या है कि सत्व रूप से असत्व रूप से निर्वचन नहीं कर सकता है जो रजता आदि दिखाई पड़ते सत्व रूप से भी नहीं कर सकता है असत रूप से भी नहीं कर सकता है तो सदअ रूप से नहीं कहा जाता है इसलिए इसको अनिर्वज ख्या बोलते क्यों नहीं कहा जाता तो रजत सत नहीं है क्यों यदि सत्य होता तो भ्रांति और बाधा दोनों नहीं होना चाहिए यदि रजत सत है सत वस्तु में भ्रांति नहीं होती जैसा दम पुस्तकम ये ज्ञान हुआ ये सद है इधम पुस्तक रूपे ना तो ये सद होता हुआ इसका स्वरूप रहता हुआ इसमें भ्रांति होगी क्या यदि नहीं ज्ञान मानते इसलिए यदि वहां रजद है तो भ्रांति नहीं होनी चाहिए किंतु भ्रांति हो रही है इसलिए रजद वहां सद है ये नहीं कर सकते रजद है ऐसा नहीं कर सकते दूसरा यदि सद होता तो उस ज्ञान का बाध नहीं होना चाहिए त्रिकाल अबाधित तत्व तो रहना चाहिए क्योंकि सत्य का लक्षण क्या है यद्रोवेण यद निश्चितम तद्रोव न, न व्यभिचरती तम ये होना चाहिए जिसको जैसा जान लिया उसका ज्ञान वैसा ही बना रहे वो सत्य होता है सत्य होता है अब यह ऐसा नहीं हो रहा है क्या हो गया पहले रचित करके जाना बाद में संवादी ज्ञान जब हुआ तो वो शुक्ति निकला संवादी ज्ञान जानते हैं है? एक संवादिक ज्ञान एक विसंवादी ज्ञान होता ये है ये सब पारिभाषिक शब्द है ये संवादिक ज्ञान क्या है कि कोई भी चीज को आपने जान ली कि दम आयम यम करके कोई भी चीज सामने है उसको जान ली जानने के बाद जाके देखा स्पष्ट करके देखा वो तो वहां ऐसा ही नहीं था है ना दूर में रजत पड़ा हुआ है चांदी है ऐसा आपने देखा ये जान हो गया इधम रजतम ज्ञान हो गए फिर आप स्वयं चलकर के वहां जाता है जाके उसको स्पर्श करके देखता है हिला करके देखता है हाथ में उठा करके देखता है सुन करके देखता है सब पंचेंद्रियों का विषय होना चाहिए जो पंजेंद्रियों का विषय देखता है उसका लक्षण चमक होना चाहिए चाकचक्य होना चाहिए सब देखता है फिर तोड़ के देखता है सब करके देखता है तो होने के बाद क्या निकला रजनी निकला चांदी ही निकली है तो उस ज्ञान को कहते हैं संवादी ज्ञान जो ज्ञान हुआ उसी के अनुसार उसका प्रयोग प्रत्यक्ष भी अनुभव में आ गया सर्प है करके देखा ज्ञान हुआ और ढूंढने गया सर्प को वहां जाके देखा तो सर्प मारने को नहीं मिला मारने गया था किंतु नहीं मिला वहां रसी पड़ी थी रसी को क्या मारना था वो तो नहीं हुआ तो जो ज्ञान हुआ उसका संवाद नहीं हुआ विसंवाद हो गया वो विरुद्ध हो गया ऐसा विरुद्ध ज्ञान को विसंवादी ज्ञान कहते हैं और संवादी ज्ञान गलत होता है इसलिए न्याय करते हैं सारे ज्ञान परीक्षा होनी चाहिए संवादित तो के द्वारा परीक्षा होनी चाहिए इसलिए वो सद प्रमाण नहीं मानते हैं परद प्रमाण मानते तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि यहां बाद हो जाता है इधम रजदन करके जो ज्ञान हुआ उसको कालांधर में बाध होकर के इधम रजदन नहीं ऐसा ज्ञान होता है उसका संवादित ज्ञान नहीं होगा इसीलिए वो होना ब्रह्म होना चाहिए इसलिए ब्रह्म होना मतलब वो सत्य नहीं होना चाहिए ज्यान ज्यान ज्यान ज्यान। नहीं नहीं अनुव्यवसायिक ज्ञान अनुभव अनुव्यवसायिक ज्ञान घाट को जानने के तो बाद जो ज्ञान होता है वो अंदर होता है वो संवादित ज्ञान होता है ये अभिसंवादिक ज्ञान भी अनुव्यवसायिक ज्ञान होता है अब जैसा यम सर्प आपने जान लिया मैं सर्प को जान लिया यही तो आपको होता है ये सर्व दिखाई पड़ा मैंने जान लिया वो भी संबाधिज है अनुव्यवसाय ज्ञान हो जाता है उसमें ठीक है ना अच्छा इसलिए क्या है अनिर्वजनीय ख्या में ये पहले वाला सब तो नहीं आ सकता दो कारण बताए तो हो तो भ्रांति नहीं होनी चाहिए दूसरा उसका उस ज्ञान का बाध नहीं होना चाहिए जो ज्ञान बाधित होता है वो ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि सत्य का लक्षण में ऐसा भाष्यकार ने कई में कहा ठीक है अब क्या है या असत्य हो सकता आप असत्य इसको असत्य भी नहीं कर सकता असत्य करने पर क्या भी बाधा ख्याभवासत करने पर क्या भी नहीं होनी चाहिए प्रतिभा नहीं होना चाहिए जैसे नरसिंग का प्रतिभा नहीं होता वंध्या पुत्र को किसी ने आज तक है? देखा नहीं और वंध्या पुत्र का कहीं भ्रम भी नहीं होता एक आदमी वहां से आ रहे शायद ही वंध्यापुत्र हो सकता ऐसा है ऐसा भ्रम होता है नहीं होता है तो इसका मतलब ख्याति ही नहीं होती है असत वस्तुओं की ख्याति नहीं होती है हमने पहले कहा जैसे नाप्ती नापती करके बुद्धि में वृत्ति नहीं बनते उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है बुद्धि में असत ख्यादि रखानी ली थी अब वो भगवान ने ऐसी बनाई नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ता वो ख्याति जितने भी होती है वो पूर्व संबंध से होता है एक्शंस का थॉट प्रोसेस नहीं होता हमेशा कुछ ना कुछ उसमें जोड़ करके होता है एबसेंस को हम मान करके चलते हैं लेकिन कंप्लीट एबसेंस नहीं होता किसी कोई एबसेंस ऐसा नहीं होता तो यहां जो है नहीं होनी चाहिए किंतु ख्याति हो रही है ख्याति होने पर आपको किसी न किसी प्रकार से उसमें कुछ सत्ता तो अंश मानना पड़ेगा अत्यंत आसान नहीं कर दूसरी बात बाधा बाध भी नहीं होना चाहिए अब बाध जैसा बंध्यादि का बाध नहीं होता शादी भी, भी नहीं होता है बाद भी बाद होता है क्या अब बाद कहा वहां होता है जहां पहले पुत्र जैसा मान लिया हो फिर बाद में खंडन कर दिया हो ऐसा जगह पे बाद होगा अब यहां ज्ञान हुआ ही नहीं तो बाद कहां से होगा आ रहे तो चार चीजें बताई एक तो सत नहीं हो सकता कारण क्या है सत्यदी है तो भ्रांति नहीं होना चाहिए और उस ज्ञान का बाध नहीं होना चाहिए प्रमाणांतर एता है एक प्रमाण से जाना हुआ प्रमाण अंदर से जान लिया तो बाध सकते उसको तो प्रमाण अंदर से जाना नहीं होना चाहिए बाद नहीं होना चाहिए एक तो सत्य निराकरण और असत भी नहीं हो सकता क्योंकि यदि असत है अत्यंत असत है उसकी ख्याति नहीं होती ख्याति हो रही है इसीलिए वो असत नहीं कर सकता और उसका बाध भी हो रहा है इसीलिए भी असत नहीं कर सकता क्योंकि अत्यंत असत का बाध भी नहीं होता कुछ है ही नहीं तो क्या बात करना वृत्ति बनी नहीं तो उसका निवारण करने की आवश्यकता नहीं तो ये चार को याद रखना ये चार ही अनिर्वजनीय ख्याति की व्याख्या है इस प्रकार से उस प्रकार से ऐसा नहीं इसका मतलब आप बोलते नहीं ऐसी बात नहीं <laughs> बोलते हैं असध रूप से असद रूप से नहीं होने पर भी आप काम चला रहे हैं इसका मतलब वो कोई ख्याति है वो ख्याति का नाम अनिर्वजनीय ख्याति कई लोग समझते हैं वेदांत को ठीक से प्रक्रिया से नहीं पढ़ने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। अनिर्वजनीय ख्या को असत मानते हैं अन्वजनीय ख्या और असत एक है ऐसा मानते हैं बिल्कुल गलत है अनिर्वजनीय ख्या असत से अलग करके बोलता है सत्य भी अलग करके बोलता है बिल्कुल है ही नहीं ऐसा नहीं जैसा अभी माया रूपम इदम प्रपंचम बोलने से ये प्रबंध माया है बोलने से समझता है असत है असत रहने का तात्पर्य नहीं माया प्रवंच माया प्रबंध का तात्पर्य है यह अनिर्वचनीय है सत्यूप से असत रूप से तत्व अन्य रूप से नाम रूपों की व्याख्या नहीं कर सकते ये नाम रूपों को सद मानो तो भी नहीं बनेगा यही स्थिति हो जाएगी वहां और असद मानो तो भी नहीं बने असद मान्य से ख्याति भी नहीं होना चाहिए बाध भी नहीं होना चाहिए और सद मान्य से भ्रम नहीं होना चाहिए बाध नहीं होना चाहिए इसीलिए यह नाम रूपादि मिथ्या है मायाकल्पित है ऐसा मानते इसलिए माया कल्पित को शून्य अभाव नहीं समझना मिथ्या को भी शून्य अभाव ऐसा नहीं समझना और अनिर्वचनीय ख्याति को भी अभाव ऐसा नहीं समझना बिल्कुल है ही नहीं ऐसा नहीं समझना जो है ही नहीं बोलने वाले दूसरे है शून्यवादी है वो अख्यादिवादी है नहीं असत्यादिवादी है अख्यादिवादी तो नहीं माम सके असत्यादिवादी है वो बिल्कुल है ही नहीं बोलता यहां ऐसा है ही नहीं है तात्पर्य नहीं है यह तक हो गया पांच मुख्य ख्या और भी ख्याति वादी है एक वादी। है सत्याधिवादी सत्यादि बोलते हैं वो उनका कहना है रामानुजाचार्य आदि है इनका कहना है कि ज्ञान विषय सत्य ही होता है हाँ। व्यवहार बाधा भ्रमत्व जैसे देखो प्रत्यूसर प्रज्ञान हुआ रज्जू सत है क्या सत है सत है और सर्प सत है क्या सत है सत है तो अब जो रज्जु का ज्ञान है वो भी सत है और रज्जु में से ज्ञान भी सती है और सर्प का ज्ञान भी सत है तो बोलते हैं दोनों सती है सच्छा सत अब फिर हुआ क्या है तो बोलते विषय व्यवहार बाद से भ्रम हो गया विषय व्यवहार वहां ठीक नहीं हो रहा है इसके कारण भ्रम हुआ है आपको कि आपको रज्जू को रज्जू समझ करके व्यवहार करना चाहिए था वो तो भूल भुलैया में आपने रज्जू को सर्प करके व्यवहार करने लग गया इतना ही वहां हुआ ख्यादी में कोई अंतर नहीं हुआ ख्यादी तो आ, आपको असली सर्प का ही ख्यादी है और रज्जु का भी असली रज्जु का ही है नकली से आ गया? नहीं हुआ व्यवहार में भूल भुलैया हो जाता है इसमें विषय व्यवहार बाद भ्रम हो गया विषय व्यवहार बाद को भ्रम कहते हैं ख्यादि को वो अन्य प्रकार से नहीं मानते ख्यादि तो सत्य सत्यादि ही मानते इसलिए वो दिमाग में बढ़ जाता है याद भी हो जाती है अब उसके लिए एक उदाहरण देते हैं उनके एक युक्ति और है वो कहते हैं कि देखो सर्वभूता नाम विद्यमान शुक्ति का आदो रजतांश से विद्यमत्वाद ज्ञान विषयत्म ये सांघ्य के थियरी लेते हैं सांघ्य बोलता है सर्वस्य सर्वात्म सब चीज में सब है तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना आंखी इस प्रकार की है ये। कि सब में सब का संबंध सबका कुछ कर्म सबका आंशिक भाव रखा है कि ये बिल्कुल अलग अलग है ऐसा नहीं एक को रहने के लिए दूसरे को आश्रय लेना पड़ेगा ये सांघे पहले का आइंस्टीन के जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है बहुत पहले सांगे के सिद्धांत है सर्व सर्वात्म परिषद में भी है ब्रदर निगो परिषद में भी है मधु विद्या और ये अंदरयामी ब्राह्मण इत्यादि सब है तो उसमें ये क्या कहना है इनका ये सत्य सत्यादी का ये कहते हैं देखो सब पंचमुख से बना हुआ आपका रज सर्प सर्प पंचभूत से ही बना हुआ है इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि जो रजदांश में जो पंचभूत है जो कर्मादि है वहां वो सर्पांश में भी है और सर्पांश का कुछ संबंध है रजदांश से भी है ऐसा दोनों का संबंध कुछ ना कुछ संबंध है ये रजदांश पंचभूत निर्मित न परस्पर आश्रित्व न सर्व वो सत्व सप में रहता है इसीलिए कभी रज्जू सर्प के रूप में दिखाई भी पड़ सकता है और सर्प भी रसी के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है इसमें कोई दोष नहीं कुछ दूसरी तरीके से बोल रहे हो क्यों क्या देखा ऐसा हो जाता है क्योंकि सब में सबका हमसे जैसे हम लोग ये हम बैठे हम सोचते हैं कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं हम तो अलग व्यक्ति है कहीं से गाड़ी पकड़ के यहाँ आए यहाँ रह रहे, रहे सब कुछ कर रहे ये मकान बनाया कोई दूसरे ने बनाया दूसरे ने सब कुछ किया हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसा दिखता है अब यहाँ से पढ़ने के बाद निकल जाते हैं फिर हमारा कोई संबंध नहीं ऐसा दिखता, अपना भाव नहीं होता कई लोगों का ऐसा होता ही नहीं अपने कोई आश्रम में रहेंगे कोई स्थान में रहेंगे वहां सब कुछ करना चाहिए ऐसा अपना तो भाव नहीं होता अपना स्थान खूब मालिश करके करेंगे किंतु उसके साथ बाकी भी काम उसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा भाव नहीं होता क्योंकि इतने को अपने मानते बाकी को नहीं मानते किंतु इसमें भी हमारा कोई आंशिक कर्म बैठा हुआ है क्यों क्योंकि यदि कोई कर्म संबंध नहीं होता हम आके यहाँ बैठ नहीं सकते बैठ करके आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है दोनों में देख मिल रहा है तो कोई कर्म के संबंध जो है सुख दुख मिल सकता है क्या उसके लिए वो निमित्त बन रहा है, जैसा आपका शरीर आपके सुख दुख भोगने के लिए निमित्त बन रहा है ऐसे ही ये चटाई आसन मकान ये सब जो है आपको सुख दुख भोगने के लिए निमित्त बन रहा है इसमें कोई अंदर नहीं वो निमित्त को लेके आपका कुछ कर्म यहाँ छूटा हुआ है तो मानना पड़ेगा उसके बिना आपको तो इससे सुख दुख हो ही नहीं सकता यदि शरीर कर्म साधन है कर्म के कारण हुआ है तो ये भी कर्म के कारण हुआ है किंतु आपको तो पता नहीं कब कौन से कर्म आपने यहां छोड़ दिया था आपने तो एक पैसा इसमें खर्च किया नहीं ये बनाने के लिए तो आपको भोग तो मिल रहा इसका मतलब पहले का कोई संबंध है आपके नहीं जानते हुए कोई संबंध किया है ऐसा ही होता है और शरीर का भी ऐसा है आपने पैसा खर्च करके शरीर बनाया है क्या एक पैसा नहीं खर्च किया ना कोई परिश्रम किया है शरीर बनाने के लिए ये फ्री में मिला है ना ऐसे ही फ्री में ये भी मिल रहा है ऐसा लिखता है किंतु फ्री में नहीं मिला है कुछ पहले किया हुआ उसके कर्म के अनुसार मिल रहा है इसलिए यह संबंध सबका है वो संबंध समझ करके हमको करना जब तक आपको यहां भोग का कुछ संबंध कर्म रहेगा तब तक होगा उसके बाद आप छोड़ के जाएंगे इस भाव से वो सबको सद मानते रामानुजाचार्य जी उनका सिद्धांत है ये सांघ्य के हिसाब से भी ऐसे ही है सांघ्य भी इसी प्रकार मानते मध्वाचार्य आदि जो है असदवादी है अस्यादिवादी है मध्वाचार्य आदि जो बाकी दोषवशात तो अत्यंत असत रजदात्मना प्रतीत भावा ये कहते हैं कि दोष दोषवश से अत्यंत असद रजत रूप से प्रहित होता है दोष के कारण होता है वो पहले जो असत्यादि कुछ नहीं मानता है उनमें इनमें अंदर है वो शून्यवादी बिल्कुल शून्य मानता है सर्वम शून्यम ऐसे ही बोलता है और यहाँ जो है इसमें अंदर क्या है दोष दोषवश के कारण अत्यंत असत वहां रजत नहीं है वो रजत वहां दिखाई पड़ रहा है दोष आदि को वहां हेदु मानता है यही वहां सब ख्या है तो लगभग एक ही है फिर एक अलौकिक ख्या वाले है। यह विशेषण है तत्व प्रकाशिका नाम की एक टीका है उसमें भोजराज की तत्व प्रकाशिका में ये उन्होंने अलौकिक ख्या को माना अलौकिक का अर्थ होता है लोग में नहीं होने वाला लोग में होता है उसको लौकिकी गति न लोके भवा अलौकिकी लोग में नहीं होने वाला हो उसको अलौकिकी करते हैं तो अलौकिक ख्या जो अलौकिक नहीं है उसकी क्या है? जैसे ज्ञान में भासमान वस्तु अलौकिक है तो भी सद जैसे ही लगता है ज्ञान में जो वस्तु भाषित होती है ना ज्ञान में जो भी होता है वो तो एक वस्तु को जानने के बाद में उसका ज्ञान होता है वो क्या है जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है स्वप्न एक प्रकार का ज्ञान है उसमें वस्तु दिखाई पड़ती है ये क्या वस्तु है लौकिक है क्या अलौकिक है या अलौकिक है क्योंकि स्वप्न में देश काल आदि नहीं है सम्प्रदत्व आदि हेतु का है ना संप्रदत्व आदि कोई हेतु है नहीं देश काल संप्रदत्व नहीं है वहां तो सही जगह पे जितना जगह चाहिए उतनी जगह है ही वहां लौकिक संबंध रखने के लिए कोई कारण नहीं दिखता अब घर को रहने के लिए जितना स्थान चाहिए खोपड़ी के अंदर उतना स्थान है खोपड़ी में पूरा शरीर लेने पर तो हो सकता है घड़ को रख सकता है क्या खोपड़ी दिमाग के अंदर है ही नहीं दे, देख नहीं सकता तो वो लौकिक घड़ को उसके अंदर नहीं आ सकता बड़े बड़े हाथी रख सकता है क्या हाथी का एक वो नखून भी के अंदर आएगा नहीं पूरे हाथ से आ जाता है इसका मतलब ये लौकिक तो है ही नहीं अलौकिक है ऐसे ही यहां भी हो गया तो ज्ञान में जैसे वस्तु में है सब अलौकिक है लौकिक में नहीं आया जैसा फोटो लेते हैं और फोटो बाहर बहुत तो कुछ लेकर के फोटो होता है जितना लंबा चौड़ा वो बाहर का विषय होता है उतना लंबा चौड़ा फोटो में आएगा क्या नहीं आएगा किन्तु बाकी चीज पूरी आ जाती है तो इसलिए वो अलौकिक है वन सामान्य नहीं है वो उससे भिन्न हो गया है ये प्रकाश के द्वारा फोटो आप ले लेते हैं उसमें आ जाता है इसी प्रकार यहां भी हुआ ऐसा कहते है। हैं ये कहते हैं अलौकिक वास्तव ये सब अलौकिक है इसकी कोई व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए जैसा दिमाग के अंदर आ जाता है वह ऐसा दिखाई पड़ता है सब कुछ होता है ज्ञान रूप में है ऐसा और एक अंतिम में है सदा सत्याधिवास सदा सत्याधि ये सांख्य की ही एक प्रक्रिया में है ये सदा ख्या सांख्य का एक देशी है विज्ञान भिक्षु नाम के एक बहुत बड़े आचार्य हुए सांख्य के उन्होंने योग सूत्र पर वार्षिक लिखा है और सांख्य सूत्रों की व्याख्या भाष्य भी लिखे हैं बहुत सारे अन्य भी ग्रंथ लिखे हैं योग साहित आदि तो विज्ञान भिक्षु नाम के हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये सदस्य ख्या अनिर्वचनीय ख्या है फिर क्या सदस्य ख्या सद भी है असत भी है दोनों है जैसे रजत में आप देखिए रजत के विषय में इदम अंश जो है सत है और रजतांश असद है दोनों मिलके वहां हो रहा है, एक को छोड़ने पर नहीं होता सदसत ख्याति किंतु वास्तव में ये सदात ख्यादी हो ही नहीं सकते या तो सद है तो वहां है असद है तो नहीं है फिर सद है तो बाधित नहीं होना चाहिए असद है तो प्रतिभाध नहीं होना चाहिए हमारा ये तर्क लग जाएगा इसलिए सबको समझा करके बिल्कुल उचित ढंग से वेदांध अनिर्वजनीय ख्या को मानता क्योंकि बाकी कोई भी ख्यादी की परीक्षा करके देखेंगे इनका कोई गुंजाइश नहीं मिलता छोड़ना पड़ता है वो न्यायुक्त युक्ति, युक्ति संक अनुभव से मेल नहीं खाएगा अनुजनी ख्यादी को ही मानना पड़ेगा क्योंकि हम युक्ति से उसको समझना चाह रहे हैं अनुभव तो वहां दिखाई पड़ रहा है युक्ति से समझना चाह तो तो है रहे हैं तो युक्ति तो यही है कि सदरूप से भी असद रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकता हम निर्वचन करने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं कर सकता करके वापस आना पड़ेगा क्योंकि सदरूप से करने जाएंगे दो दोष बताया क्योंकि सदरूप से करने जाएंगे तो भ्रम और बाध नहीं होना चाहिए असद रूप से करने जाएंगे तो ख्या और बाध नहीं होना चाहिए किंतु हो रहा है ये ख्या भी हो रही है और बाध भी हो रहा है भ्रमित भी हो रहा है ये तीनों है इसलिए उसको अनिर्वचनीय ख्या भी मानना पड़ेगा ये बताना चाह रहे भाष्यकार को वही बताया पहले इसको आगे सूचित भी करेंगे किंतु इसको स्पष्ट करने के लिए इसको बोलते हैं सूना निघन न्याय एक खंभा को गाड़ना चाहते हैं आप हिला हिला करके बिठाए जो हिला हिला करके बिठाया तो वो बैठ जाता है और खाली ऐसा रख दिया तो बाद में कोई हिला दे तो गिर जाता है ऐसा नहीं होना हिला हिला करना पड़ेगा इसलिए वेदांत में जो भी आप जानेंगे हिला हिला करके गाड़ देते हैं अब उसके लिए एकदम नहीं होता कई साल लग जाते हैं क्योंकि कहां कहां हिलाना है ये पहले पता चले तब ना तो धीरे धीरे धीरे सीखते सीखते कई साल के बाद फिर पक्का हो जाता है कि जो ये कह रहा सत्य है विश्वास करके अंदर स्वीकार करते ये के बारे में हो गए तो भाष्य धीरे आगे देखिए ओ